शिव पुराण रुद्र ब्रह्मा जी कहते मुने, जी सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के के लिए बोले कोई वर मांगो परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सके उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया प्राणवल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और पूर्वक बारंबार कहने लगे वर मांगो वर मांगो सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर कर महादेव जी से कहा वर देने वाले प्रभु मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पर पूरी नहीं कह पा रही है तब वे स्वयं ही उनसे बोले देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से बारम्बार कहने लगी सती बोली देवाधिदेव महादेव प्रभो जगतपते आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देख कर कहा प्रिय ऐसा ही होगा तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके पूर्वक विदा मांगा जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे देवर से फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ तात् हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया देवर से सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले शंभु ने कहा ब्राह्मण मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ तब से अब मुझे इस स्वार्थ ही स्वत्व सा प्रतीत होता है दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने का घोषणा की ब्रह्मण तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ तब दक्षायणी सती मुझसे बोली जगत आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करे ब्रह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा तो उनभक्तवल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला